Oh सहनावत सहनो भुन तो सह वीर कर्वावहै तेजस्वी नधीतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति वेदांत दर्शन की सत्रहवीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाठ का अंत हम पिछली कक्षा में वहां तक देख चुके थे और आज प्रथम अध्याय का तीसरा पाठ प्रारंभ होगा पिछली कक्षा में से पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, सूत्र संख्या 26 में सूत्र संख्या 26 छब्बीस हाँ। शब्दादिप्य एक तो ये शब्द आया है फिर बाद में अंत प्रतिष्ठान हाँ। और फिर भाष्य में जो शब्दादि को जब खोला है तो उसका जो दूसरा हेतु जो लिया है कि एक देश निर्देशात वाला तो एक देश निर्देशात और अंत प्रतिष्ठाना ये तो एक ही चीज को कह रहे है, अलग तो, अलग हैं अलग अलग बातें है दोनों यूं तो एक हर चीज को कहीं ना कहीं से हम जोड़ देंगे जब एक देश प्रतिष्ठान कहा गया है तो एक स्थान पर बस इतना एक देशित्व को बताने के लिए कह रहे हैं वो अंदर प्रतिष्ठित है ये नहीं कहा जा रहा है वो मुख्यता नहीं है अंदर है ठीक है लेकिन एक देश में प्रतिष्ठित है बस इतना ही कहा जा रहा है सर्वव्यापकता को हटाने के लिए ये अलग चीज से कहा और अंतर इससे जब आगे कहा गया कि यहां अंदर है गुहा में स्थित है इसके कथन से भी उसका एकदेशित्व आ रहा है ठीक है एकदेशित्व आ रहा है लेकिन एक देश निर्देशात वो प्रादेश मात्र क्या है तो उसको इन्होंने अलग से लिया है और ठीक है मिलते जुलते तो हो सकते हैं आदि शब्द से टीकाचारी ऐसा तीन अर्थ लेते हैं यहां पर दूसरा जी ये जो शब्दी को जो खोला था तो उसमें जो तीसरा जिन्होंने हेतु दिया है अंगी निर्देशात हाँ तो ये तो सिद्धांती का पक्ष था ये सिद्धांती ईश्वर को अंगी मान करके और उस तरह से प्रस्तुत कर रहा था तो ये पूर्व पक्षी का किस तरह से हेतु बनेगा हाँ अंगी कौन होगा तो वो शरीर के जो अंग हैं उसकी दृष्टि से ही लेंगे इन शरीरों का अंगी कौन है तो अंग वाला कौन है आत्मा वो तो परमात्मा को छोड़ के दूसरी चीज को ले लेगा दूसरे को ले लेगा इस दृष्टि से कथन किया इन्होंने बोलो परमात्मा का उसको दूसरे ढंग से आप यूं भी समझ सकते हैं कि परमात्मा का कोई अंगी नहीं होता क्योंकि वो शरीर धारण ही नहीं करता है तो परमात्मा का कोई अंग नहीं है तो वह अंगी कैसे कहलाएगा अंग अंगी भाव तो जीवात्माओं के साथ जुड़ेगा हमारे शरीर होते है तो है है, हैं तो हमारे अंग हैं हाथ पैर आदि इसलिए हम अंगी कहलाते हैं परमात्मा का तो शरीर ही नहीं होता तो उसका अंगित तो बात ही नहीं है यहां तो अंगों के साथ साथ अंगी को कहा जा रहा है अंगी परमात्मा हो नहीं सकता शरीर धारण न करने से जीव का ही ग्रहण होना चाहिए या और किसी का ग्रहण होना चाहिए परमात्मा का तो ग्रहण नहीं होना चाहिए इस रूप में आक्षेप हो सकता है उसका ये जो अंगी वाला जो भाव है ये किस वाक्य से यहाँ प्रत्याशी पीछे पीछे जो आया था वैश्वानरस्य नरस्य मूर्ध व ये ले सकते हैं चांदो वाला मुंडक वाला ले सकते हैं तेवीसवें सूत्र में पच्चीसवें सूत्र में छांदों का वर्णन है तेईसवें सूत्र में मुंडक का भी है वहां भी ले सकते हैं नहीं तो सीधे ऊपर का पच्चीस वाला जो है उसको ले सकते हैं यहाँ जो संकेत रूप में ये वचन देते हैं ये जो प्रसंग चर्चा चल रही है ये किस वाक्य से संबंधित है तो ये अपनी दृष्टि से देते हैं, उसके अतिरिक्त वचन भी लिए जा सकते हैं व्यास जी ने सूत्र बनाया उस समय प्रसंग उठाया तो उनकी दृष्टि में वो अंगंगी भाव वाला कौन सा वचन था उपनिषद का या वेद का वो सीधा सीधा तो प्रमाण मिलता नहीं है तो ये जो बात के टीकाकार हैं, उन्होंने अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हुए कि इनकी संभावना इससे लगती यहां ये बात मिल रही है उन्होंने वहां से चुने हुए हैं वो और उन वचनों में भाष्यकारों में भेद भी मिलता है कोई किसी को दे देता है कोई किसी को दे देता है लेकिन बहुत सारे उदाहरण तो एक ही जैसे हैं कि भई ये उस वाक्य से संबंधित प्रश्न है वो इक्के दुक्के वाक्य होते हैं बिल्कुल उसी से संबंधित होता है निश्चय हो जाता है लेकिन कहीं उस तरह के बहुत सारे वाक्य होते हैं चार पांच छह जगह आ गए उनमें से कोई सा भी उठा करके रख दो वहां भी संगत लग सकता है यहां भी संगत लग सकता है लेकिन ब्यास जी के मन में बिल्कुल ठीक कौन सा वाक्य था ये पक्का नहीं पता है संभावना करके लिखा हुआ है और कई बार इसमें भाष्यकारों में, में दृष्टि भेद भी होता है कोई कहता है नहीं ये बात इस वाक्य से संबंधित है ये प्रश्न शंका विवेचना मीमांसा इस वाक्य की चल रही है इस उपनिषद के इस वाक्य की दूसरे कुछ दूसरा इलाके देते हैं कि नहीं उसकी नहीं इसकी चल रही है वो संगति में भेद आपको कई जगह प्रतीत होगा अलग अलग भाष्य देखते हैं तो पर कोई ना कोई तो हो, होगा वहां पर वे मान के चलते हैं और कुछ ऐसी जगह भी आ जाती है जिसका वचन ही नहीं मिलता है आखिर इसका उपयुक्त शब्द ही वो वाक्य विवेचना विवेच्य वाक्य ही नहीं मिल पा रहा है जिसके संदर्भ में ये सूत्र संकेत कर रहा है और फिर जैसे तैसे कुछ लाते हैं टेढ़ा अर्थ करते हैं संगति लगाते हैं लेकिन ये पता लगता है कि भाई इनको वो मूल वाक्य मिला नहीं ऐसी प्रतिति बहुत जगह होगी और उसमें कई कारण हो सकते हैं कि जिन ग्रंथों को लेकर के सामने रखते हुए व्यास जी ने यह सूत्र बनाया वो ग्रंथ आज उपलब्ध ना हो वो शाखा उपलब्ध ना हो अथवा होते हुए भी हमें पकड़ में नहीं आ रही है हमारा शास्त्र का पूरा अध्ययन नहीं है कोई वाक्य कहीं छुपा हुआ पढ़ाओ तो ये तो संभावना में देखते हैं कि कौन कौन से वाक्य इससे संबंधित हैं और फिर जिन्होंने पूरे शास्त्र पढ़ रखे हैं वो फिर उन उन वाक्यों को लाके उनको जो स्मरण नहीं है तो इससे संबंधित है वो उसको लिख देते हैं है? उपस्थिति भी है कई बार पढ़ा भी हो उपस्थित नहीं है तो वो नहीं लिख पाएगा लेकिन अधिकतर यह उदाहरण है शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुरूप ही है क्योंकि सबसे प्राचीन वही भाषा भी उपलब्ध होता है और उन्होंने वो संदर्भ दे रखे हैं तो अधिकांश बात के टीकाकार उन्हीं का अनुसरण करते हैं शैली भी लगभग वही रखते हैं थोड़ी व्याख्या में भेद होता है उद्धरण लगभग वही रहते हैं पर अगले व्याख्याकार को टीकाकार को ये प्रतीत हो कि ये उद्धरण वो ठीक नहीं है शंकराचार्य जी ने जो दिया है वो फिर दूसरा ढूंढता है अथवा वो भी दे देता है कोई एक अतिरिक्त उनके और ध्यान में आता है तो वो भी साथ में दे देता है अथवा भिन्न अर्थ करते हैं तो खुद का फिर उदाहरण ढूंढ करके लाते हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं से जुड़े हुए रहते हैं अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है उपनिषद के वेद के वचनों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं उससे संबंधित प्रश्न होता है हा? और किसी को पूछना है बोलिए अच्छा जी इकतीसवें सूत्र में जो निरुक्त का उदाहरण दिया गया है बत्तीसवे में इकत्तीसवे में हा कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे मंत्रोवे हाँ, संदर्भ समझ नहीं आया कैसे उसकी संगति यहां संदर्भ तो इन्होंने इसलिए दिया संपत्ति एक शब्द आया है और सूत्र में भी आया संपत्ते संपत्तिरि जैमिनी संपत्ति संपत्ति शब्द का अर्थ योग्यता है ये बताने के लिए इन्होंने निरुक्त को उद्धृत किया है सामान्यतः संपत्ति का अर्थ योग्यता तो नहीं कहते हम एक लौकिक स्थूल अर्थ बिल्कुल तो हम लेते हैं कि धन संपत्ति को संपत्ति कहते हैं इसके पास बहुत संपत्ति है वेल्थ बहुत है इसका मतलब हम भौतिक ही लेते हैं प्रथम दृष्टि है लोक में यही प्रचलित है उससे आगे कोई जाते हैं तो कुछ आंतरिक गुणों को भी ले सकते हैं कि बहुत संपन्न है बहुत रिच है इसके पास बहुत वेल्थ है मतलब गुणों की दृष्टि से सामान्यतः नहीं लेते वो ले लेते हैं अब उस गुणों को लेते हुए हम संपत्ति का मतलब योग्यता ले सकते हैं हम कहें कि ये तो इसमें ज्ञान की संपत्ति बहुत है एक धन की संपत्ति छोड़ के ज्ञान की संपत्ति है बल की संपत्ति है धैर्य की संपत्ति है शांति की संपत्ति है आध्यात्मिक बहुत सारे गुण ले सकते हैं वो संपत्ति तो एक गुण विशेष होना है अनेक गुण है जिसमें जो भी है अब जब हम इसका गुण अर्थ ले लेते हैं अब जाकर के हम कह सकते हैं कि योग्यता योग्यता सीधे सीधे योग्यता अर्थ नहीं आता है थोड़ा होता है कि इसमें शांति की संपत्ति है धैर्य की संपत्ति है ज्ञान की संपत्ति है मतलब ज्ञान की योग्यता है सामर्थ्य सीधे सीधे अभी भी नहीं आएगा किसी में धन बहुत है भौतिक धन है तो उसके साथ में हम जोड़ दे जोड़ सकते हैं कि इसमें क्रय करने की शक्ति बहुत है ये अपनी बहुत बड़ी बड़ी चीजों को खरीद सकता है इस तरह संपत्ति के साथ में योग्यता हम थोड़ा बगल में आके व्याख्या करके लेते हैं सीधे सीधे अर्थ नहीं आता है और वो ये संपत्ति का प्रचलित अर्थ यहां नहीं घट रहा है योग्यता अर्थ घट रहा है तो उस योग्यता अर्थ योग्यता भी अर्थ होता है ये बताने के लिए निरुक्त का एक वचन दिया कि देखो यहां संस्कृत साहित्य में निरुक्तकार ने संपत्ति का मतलब योग्यता यहां पर अर्थ सीधे सीधे नहीं किया लेकिन वहां संपत्ति शब्द का अर्थ योग्यता बनेगा कर्म संपत्ति कर्म की संपत्ति संपन्नता देखो इसको हम उस ढंग से देखें जैसे हम किसी को कहते हैं इसके पास बहुत संपत्ति है तो कहते हैं कि ये बहुत संपन्न है ठीक है अब एक संपन्न शब्द दूसरे ढंग से कि यज्ञ संपन्न हो गया यज्ञ संपन्न हो गया संपन्न मतलब हो गया पूरा हो गया और पूरा हो गया या समाप्त हो गया खत्म हो गया पूरा हो गया या खत्म हो गया वैसे तो एक ही चीज को कह रहे हैं लेकिन जब हम कहते हैं कि खत्म हो गया हम उसको अब नहीं चल रहा है इस अर्थ में बोल रहे हैं, और पूरा हो गया मतलब जिन विधि विधान से होना चाहिए वो परिपूर्ण हुआ है पूरा होना मतलब वहां वैसे पूरा होने का मतलब समाप्त होना बस हो चुका बीत चुका उस अर्थ में लेते हैं लेकिन ये संपत्ति संपन्नता यज्ञ संपन्न हुआ विधिवत संपन्न हुआ पूरा हुआ सारे अंग प्रत्यंग उसके हो चुके संपन्न का मतलब इसका मतलब है कि जो यज्ञ संपन्न हुआ सारे अंग प्रत्यंग हुए मतलब अपनी वो योग्य रीति से हुआ है जो उसकी योग्यता जिस तरह होना चाहिए था उस जैसा योग्यता होनी चाहिए थी वैसा सारा हुआ है तो इसके साथ साथ कर्म मंत्रो वेदे तो कर्म की संपत्ति कर्म की संपन्नता कर्म की परिपूर्णता कर्म की योग्यता अब वहां पर योग्यता ले लेंगे हम तो यु व्याख्या करते करते तो पहुंचते हैं इन्होंने निरुप्त का प्रमाण दिया है कर्म की संपत्ति बोलो जी न्याय दर्शन में भी संपत्ति जैसे इस हाँ, थे। थे और उस अर्थ में सामान्य छल के प्रसंग में भी आया ब्राह्मणो विद्याचरण हाँ, विद्याचरण हाँ। संपन्नो विद्याचरण से संपन्न है, संपन्न, है। हाँ। संपन्न मतलब वो पूरा हो चुका है जितना भरा, भरना चाहिए जयमिन योग्यता के अंदर हाँ तो उस योग्यता अर्थ को यहाँ पर इन्होंने लिया है की संपत्ति जयमिनी तथा ही दर्शाई कि ये स्थान ऐसा है जहाँ परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता है तो योग्यता क्यों है वो उस स्थान का क्या महत्व नहीं है वो वास्तव में महत्व किसका आत्मा का है क्योंकि आत्मा वहां पर है परमात्मा का भी महत्व नहीं है विशेष रूप से यूं तो महत्व है परमात्मा का किंतु परमात्मा तो सब जगह पे है वो इसी जगह पे योग्यता है ऐसा उसके लिए कह नहीं सकते ये परमात्मा इसी स्थान पर प्राप्त करने योग्य है परमात्मा की दृष्टि से कोई योग्यता बताओ तो परमात्मा की दृष्टि से कौन सी योग्यता आएगी यहीं पर ही परमात्मा प्राप्त हो सकता है भोजन हमें यही प्राप्त हो सकता है दुकान है या तो भोजनालय है रसोई है यही प्राप्त हो सकता है तो वो योग्यता है उसकी रसोई की कि दुकान की कि ये यहाँ उपलब्ध होता है ये उसी काम के लिए है लेकिन परमात्मा की आपको ऐसी योग्यता बता सकते हैं कि ये इसी जगह पर हृदय में ही गुहा में ही प्राप्त होता है परमात्मा की तो कोई योग्यता नहीं वो तो सब जगह एक जैसा है वो तो जैसा यहाँ प्राप्त हो रहा है वो वैसा पैर में भी हो जाएगा या कहीं और भी हो जाएगा तो जब उस स्थान की योग्यता कही जा रही है संपत्ति आप स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो स्थान की कौन सी योग्यता है कि भाई हृदय में जो मांस का पिंड है उसके आसपास या इस स्थान में वहां की कोई विशेष मांसपेशियां हड्डियां जिसके कि वहीं पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है प्राप्ति होती है तो उस स्थान की योग्यता बताते हुए भी वास्तव में आसपास की जड़ वस्तुओं की कोई वहां विशेष योग्यता नहीं है कि रचना ऐसी होगी वे फिल्म देखनी है तो अंधेरे में देखेंगे वहां वो योग्यता है उस भवन की कि प्रकाश नहीं है प्रकाश हो तो तो दिखेगा नहीं स्क्रीन नहीं दिखेगा प्रकाश तो अंधेरे में होगा वहां ये बस स्थान की विशेषता हो गई कि हमें जो चित्र दिखाई देगा वो इस भवन में दिखाई देगा ये भवन की योग्यता हुई लेकिन यहां पर उस स्थान विशेष हृदय प्रदेश गुहा की कोई क्या विशेषता है कि यहीं पर ही परमात्मा का दर्शन होगा कि और जगह तो होगा नहीं यहां पर कुछ विशेष चीजें लगी हुई हैं अंधेरा है या कुछ प्रोजेक्टर लगा हुआ है या कुछ और है कि भाई यहीं पर ही परमात्मा का दर्शन होगा ऐसी स्थान की क्या विशेषता है स्थान की क्या योग्यता है कुछ भी नहीं है योग्यता क्या है उसमें कारण क्या है क्यों इस स्थान की योग्यता है क्योंकि आत्मा वहां पर है क्योंकि दृष्टा वही है ज्यादा वही है और वो जहां होगा उस स्थान की योग्यता होगी जैसे आजकल एकल खिड़की खेड़, के लिए कहते हैं वन विंडो का एक योजना चल रही है कि एक ही खिड़की पर आपके सारे काम निपटा दिए जाएंगे चाहे वीजा आदि लेना हो उससे संबंधित या तो कोई व्यापार शुरू करना है वो है और बहुत सारे सरकारी काम होते हैं पंजीकरण वगैरह वाहनों का टैक्स देना ये तो पहले एक काम के लिए वहां जाओ एक काम के लिए वहां जाओ एक काम के लिए वहां जाओ अब ऐसे में कोई कहे कि भाई ये तो आपके सारे काम तो यही हो सकते हैं ये स्थान की विशेषता है सब काम यहीं पर हो जाएंगे आपके अब वो वहां उस स्थान की विशेषता है क्या कि विशेष प्रकार की खिड़की बनी हुई है वहां पर कि जिससे कि सारे काम वहां पर हो जाते हो नहीं वहां वो बैठा हुआ व्यक्ति है वहां के यंत्र है जो कि हर चीज को वहां पर कर सकते हैं उनके उस व्यक्ति के कारण से उस नीति के कारण से उसकी है स्थान का अपने आप में क्या है वो एकल खिड़की यहां लगा रखिए उसको उठा के दूसरी जगह कर दें तो बोले यहां होने लग जाएंगे स्थान का महत्व तो नहीं है तो इसी तरह यहां जब स्थान की योग्यता का कथन किया गया संपत्ति का कथन किया गया तो ये हमें युक्ति से ही समझ लेना चाहिए ये कोई ये चीजें लिखी नहीं गई होती हैं लेकिन हम अन्यथा ना ले लें विपरीत अर्थ हम समझ के भी बात करेंगे तो उल्टा अर्थ ले लेंगे कि नहीं इस जगह पर जो परमात्मा है ना वो विशेष होता है ऐसा बोल देंगे हम भाई ऐसा बोल देंगे तो आप यहां खड़े हो थोड़ी देर में वहां खड़े हो जाओगे तो आपका प्रदेश तो वहां पहुंच गया लेकिन परमात्मा का तो यहां वाला भाग तो यहीं पर ही है वहां वाला भाग है तो आप थोड़े ऊपर खिसक जाओगे नीचे चल जाओगे बैठे हुए हो लेटे हुए हो कुतुब मीनार पे चढ़े हुए हो कहाँ हो तो उसके आधार परमात्मा की योग्यता फिर आखिर किस जगह पे है और यूं तो इतने मनुष्य है उन सबकी उसी उस जगह पे योग्यता है क्या तो परमात्मा की योग्यता की बात ही नहीं हो सकती ना ही स्थान विशेष की हो सकती स्थान विशेष की योग्यता का कथन आत्मा के कारण से है क्योंकि जाता ही वहीं पर बैठा है ठीक है और किसी को बोलो आचार्य जी छब्बीसवा शुक्र पृष्ठ संख्या तिरसठ इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति है भाष्य की इसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा वैश्वानर दृष्टि रूप दिश्य थे परमात्मा में वैश्वानर दृष्टि का उपदेश किया है तो इसका क्या अभिप्राय है ये तो इनके स्पष्ट तो किया नहीं है इन्होंने सीधे सीधे लेकिन आगे जो इंद्रम मित्र वरुणम कहा है उससे हमें प्रती होती है कि वैश्वानर दृष्टि क्या है वैसे तो शब्द से परमात्मा का ज्ञान हो रहा है लेकिन अग्निवाचक किसी शब्द से उन गुणों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा का कथन कर देना ठीक है लोक व्यवहार में लोक व्यवहार की दृष्टि से है लोक व्यवहार की दृष्टि से हम इस शब्द का प्रयोग अन्य चीजों के लिए करते हैं अग्नि के लिए और उसमें भी उस शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए कर देना कि परमात्मा भी ऐसा अग्नि है प्रेरक है इत्यादि वास्तव में देखा जाए तो ये शब्द जितने भी शब्द हैं पहले परमात्मा के वाचक थे और फिर बाद में भौतिक चीजों के भी वाचक बने अग्नि शब्द है हम अभी अपनी दृष्टि से क्या देखते हैं कि अग्नि शब्द भौतिक अग्नि का वाचक है और यह शब्द परमात्मा पे भी घट जाएगा क्योंकि जैसे ये अग्नि हमें प्रकाश देती है वो ज्ञान का प्रकाश देता है ये हमें रास्ता दिखाती है वो भी दिखाता है यह हमें उलझनों से बचाती है असमंजस से बचाती है क्या करें कहां पैर रखें कहां नहीं रखें यह बताती है ऐसे परमात्मा भी बताता है यह करो या मत करो यह हानिकारक है लाभकारक है एक तो यह शैली है अग्नि शब्द के जो गुण धर्म है वो गुण धर्म चूंकि परमात्मा में घट रहे हैं इसलिए परमात्मा को भी अग्नि कहा जाएगा वायु वायु के अपने गुण हैं हमें प्राण देती है हमारे लिए हितकर है गतिशील है व्यापक है जो भी हम कहें जो ये गुण परमात्मा में भी है इसलिए परमात्मा को भी वायु कहा जाता है एक ये शैली है कुछ उस तरह का लेके ये यहां कह रहे हैं ये वैश्वानर दृष्टि ये इंद्र दृष्टि ये मित्र दृष्टि इत्यादि लेकिन वास्तव में क्या है ये कि अग्नि वायु आदि शब्द परमात्मा पे घटते हैं पूरे पूरे वेद में जब ये शब्द आए तो ये परमात्मा पे घटते थे पूरी तरह से परमात्मा पे ये क्यों घटते थे क्योंकि परमात्मा में अग्नि अग्नि शब्द का जो अर्थ है अग्रणी भवती नेता होता है ठीक है गतिशील होता है हमें गति देता है ऐसे जो भी अर्थ है वो सब परमात्मा में घटते हैं इसलिए परमात्मा को इन शब्दों से कहा गया इन वस्तुओं के ये नाम है इसलिए नहीं परमात्मा के ये अपने नाम है परमात्मा में ये गुण है इसलिए इन शब्दों से परमात्मा को कहा गया फिर इन वस्तुओं के नाम कैसे पड़ गए कि जिन गुणों के कारण से इन शब्दों को परमात्मा में घटाया गया था लागू किया गया था वो ही गुण इन चीजों में भी दिखाई दे रहे हैं हमारे को थोड़े उसकी अपेक्षा कम इसलिए ये शब्द इनमें भी प्रयोग किए गए ये दूसरी शैली है जो तत्वतः शैली है वो है ये ये सारे शब्द मूलतः परमात्मा के ही वाचक हैं इनमें तो गौण रूप से प्रयोग किए गए अन्य वस्तुओं में यह गौण प्रयोग है इसका उसकी देखा देखी है यहां पर लेकिन स्थूल रूप से जब हम समझते हैं तो यू कहते हैं कि ये शब्द जो अग्नि का वाचक है, परमात्मा पे भी घट जाएगा क्यों क्योंकि परमात्मा भी इन गुणों वाला है सामान्य कथन की दृष्टि से तात्विक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो ये वेद के शब्द ईश्वर के वाचक हैं और तदनुरूप होने से यहां पर है परमात्मा को राजा कहा परमात्मा पिता है अब हम सामान्य रूप से अध्यात्म में क्या भाषा बात करते हैं परमात्मा पिता है या माता है तो व्यक्ति को तो ऐसे ही समझाते हैं ना जैसे हमारे पिता हैं, जैसे हमारी माता है जैसे पिता रक्षा करता है जैसे माँ स्नेह देती है रक्षा करती है भोजन देती है ऐसे ही परमात्मा भी करता है इसलिए परमात्मा को पिता कहा गया इसलिए परमात्मा को माता कहा गया हम इसी शैली से तो बात करते हैं सारा लेकिन स्थूल समझने के लिए ठीक है क्योंकि जिसको हम समझा रहे हैं उसके सामने तो ये लौकिक माता पिता ही हैं उसके सामने लौकिक अग्नि वायु ही है पर वास्तव में क्या है असली पिता तो परमात्मा ही था असली माता परम वही परम माता ही थी ईश्वर ही था उस जैसे गुणधर्म इन माता पिता में भी देखे जाते हैं उस जैसे गुणधर्म इन आचार्यों में या गुरुओं में भी देखे जाते हैं पुत्र पुत्रियों में भी देखे जाते हैं इसलिए इनको भी उन नामों से प्रयोग किया गया वास्तव में ये परमात्मा के आ चकते ये दूसरी दृष्टि है तात्विक दृष्टि तो इसको ये ठीक मानी जाती पर व्यवहार के लिए हम वो भी करते हैं समझ के करते हैं तो ये जो कही जा रही है ये तया जो है जो कथन कि हम चीज चीज को भौतिक के वाचक शब्दों को परमात्मा में घटा देना ये ये से बोल रहे है। गया। ओ, ये तो समझ में आ गया आचार्य जी एक दूसरा प्रश्न है कि ये 26वें सूत्र में शब्दादि अंत प्रतिष्ठान ऐसा कह करके पूर्व पक्षी ने मतलब जो वैश्वानर शब्द है वो ईश्वर का वाचक नहीं है अग्नि आदि का ही वाचक है ऐसा कहा तो इसके उत्तर में उत्तर पक्षी ने कहा कि जो यहाँ हेतु दिए हैं इन हेतु से परमात्मा का भी वाचक है तो ऐसा कहने से ऐसा आया कि अग्नि का भी वाचक हो सकता है परमात्मा की भी वाचक हो, हो, हो सकता है तो केवल यहाँ व्यभिचार मात्र दिखाया गया कि जो वो कह रहा था अग्निमात्र का वाचक है परन्तु इससे अगला सूत्र देखने से पता चला अगला सूत्र पे मत जाओ यहाँ सीधे असंभव जी ये ये तो निषेध कर ही रहा है ना उसका परमात्मा का भी बातचक ये एक कथन हुआ एकांत एक से हटा करके अनेकांतिक कर दिया दोनों तरफ लागू हो रहा है इतना लाए और असंभव बातचीत जो अर्थ आप ले रहे हो वो यहां संभव ही नहीं है पूर्व पक्षी के जो अर्थ ले रहे हैं भौतिक अग्नि का वो यहां संभव नहीं है इससे एकदम निषेध भी किया जा रहा है आगे तो देख ही सकते हैं ठीक है बोलो आप क्या कहना चाहते, हाँ चाहते हो अगले सूत्र में हाँ जी इसमें यह कहना चाह रहा था कि उस उस पूर्व सूत्र में केवल एकांतिकी नहीं दिखाया गया है अभी तो पूरी तरह से निषेध किया है इसलिए अगला सूत्र बनेगा अतः अतएव न देवता भूतमश और इसी हेतु से देवता वाचक भी नहीं है और भूत भूतवाचक भी नहीं है तो तो कल जैसे बता रहे थे कि एकांतिक दिखा रहे हैं उस अनेकांतिकता अनेकांतिकता तो मतलब आपको कहना है की अतः अनेकांतिकता नहीं दिखाई जा रही है पूरा निषेध किया जा रहा है जो पूर्व पक्षी के बच्चे पूरा निषेध है देखो ये उस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान करो उन्होंने रविशंकर जी ने जो पूछा था कि इतने मात्र से कि यहां वैश्वानर दृष्टि से कथन है तो वैश्वानर दृष्टि से कथन है तो ये वैश्वानर शब्द परमात्मा का भी वाचक है लेकिन वैश्वानर शब्द अग्नि का भी तो वाचक है इतने मात्र से कि यहां वैश्वानर दृष्टि है यहां वैश्वानर शब्द परमात्मा का वाचक है इससे यह थोड़ा ना खंडित हो गया कि वैश्वानर शब्द अग्नि का वाचक नहीं है पूर्व पक्षी का खंडन तो नहीं हुआ ये इनका प्रश्न था उस संदर्भ में मैंने कहा कि हां पूरा खंडन तो नहीं हो रहा लेकिन पूर्व पक्षी जो एकांगी दृष्टि रख रहा था कम से कम वो दृष्टि तो खंडित हो गई ना उसकी दोनों पे तो आ गए ना इसको हम एकांत को करके अनेकांतिक बना दिया अनेकांतिक दोष नहीं लेना इसको ये हेतु अनेकांतिक है वो हम दूसरे संदर्भ में देखते हैं न्यायदर्शन में वो तो निंदा अर्थ में है ये तो पूर्व पक्षी एक अंग में ले रहा था एक अंग एक पक्ष में ले रहा था वो गलत ले रहा था उसको वास्तविकता से बोध कराया नहीं ये दोनों का वाचक है दोनों का वाचक है ये उचित है ये जो समग्र दृष्टि अनेकांतिकता जो बनाई है ये उचित ढंग से बनाई है तो इससे कम से कम दूसरे के द्वारा किया जाने वाला खंडन रुक गया रुक गया बस इतना हुआ और बाकी असंभवाचय और वो साथ लिखा ही है हो ही नहीं सकता ये तो अकेले इतने मात्र को अगर हम प्रस्तुत करें तो इससे अपनी बात सिद्ध नहीं होती दूसरे के द्वारा हमारा जो खंडन हो रहा था या दूसरे की बात से हो रही थी कम उसको रोक दिया है हमने हानि को रोक दिया है केवल जो हानि हो सकती थी उस हानि को रोका है बस केवल जैसे ये आजकल करते हैं ना आपत सहायता आपत प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट तो कई बार जैसे कुछ दुर्घटना हो गई बाढ़ आ गई तो अब जो कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती है जिससे उस समय जो हानि हुई है बस उसको रोका जा रहा है और अधिक हानि ना हो नहीं तो हानि और बढ़ती जाएगी एक बाढ़ आ गई है बाढ़ आने से लोगों के सामानों वामान भीग गए फिर उसके बाद में चीजें सड़ने लग जाती हैं दुर्गंध होती है संक्रमण फैल जा फैल जाता है और फिर नए नए रोग पैदा होने लगते हैं एक समस्या थी उसके कारण और और दोषों की हानि की श्रृंखला शुरू हो जाती है ये जो और ज्यादा हानियां हो रही थी उसको रोकने का एक प्रबंधन होता है और अधिक हानि ना हो जाए हम आपस में बात कर रहे हैं तनातनी हो गई थोड़ी अब यह कह दिया मान लो कह दिया मारपीट लिया अब उससे जो और और हानिया होने वाली है उसको कम से कम रोकना जो हो गया है उतना तो हो गया ये डिजास्टर मैनेजमेंट होता है जो और अधिक हानि ना हो तो कम से कम इसको तो रोका जाए पूर्व पक्षी ने एकांगी लेकर के खंडन किया तो इससे जो हानियां हो सकती थी हमारा पक्ष खंडित होता उसका पक्ष सिद्ध होता कम से कम उसको रोक दिया गया ये भी अपने आप में एक उपलब्धि होती है अब फिर उसको हमें नष्ट करना है वो आगे की बात है आचार्य पूर्व सूत्र में तो ये ठीक है लेकिन इसके बाद में जो सताइसवा सूत्र इसमें जो कह रहे हैं कि अतएव न न देवता भूतमच तो हम जब अतएव शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो तो नहीं है इस हेतु कोई वस्तु का निषेध करते हैं कि हाँ। वो वस्तु तो ऐसी नहीं है और हाँ। इसी कारण से ऐसी भी नहीं है भी। तो इस तरीके से कहते हैं तो उसमें भी निषेध ही मानना पड़ेगा ना पहले वाले में निषेध हो गया ना यहाँ पर भी यहाँ तो निषेध होगा लेकिन इससे पूर्व में निषेध होगा पूर्व निषेध हुआ है ना न असंभवाच्य इत्यादि बिल्कुल निषेध है पूर्व में उन्हीं हेतुओं से देवता और भूत भी नहीं हो सकते विद्युत और भौतिक अग्नि भी नहीं हो सकती ठीक है उसी हेतु से कह रहे ऐर्वोक्त्य हेतुभ्य अत्र पठितो वैश्वानरों न देवतात्मक यानी वैद्युत शक्ति रूप और नई भूतम भौतिक रूप पार्थिवाग्नि उसी हेतु से लिया है तो पूरे में भी निषेध किया है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका निषेध नहीं किया पूर्व सूत्र में केवल इतने अंश में देखिए ना जो इन्होंने कहा कि ये शब्द तो इसमें तो वैश्वान दृष्टि है इतना भाग आप ले रहे केवल तो इतने मात्र से तो खंडन होता नहीं है लेकिन असंभवाच्य इत्यादि जो दूसरी चीजें उससे तो कुल मिला तो खंडन कर ही रहा है वो ठीक है आगे चलेंगे तो वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ प्रारंभ करते हैं तो पीछे जैसा हमने देखा था कि अलग अलग शब्दों को लेकर के चर्चा करते हैं ये शब्द परमात्मा का वाचक है या नहीं है यहां जो वर्णन चल रहा है यह परमात्मा परक है या दूसरों का वाचक है दूसरों के तरफ संकेत कर रहा है ऐसे ही एक और प्रकरण यहां पर उठाया जा रहा है नया उठाया जा रहा है तो तीसरे पद का पहला सूत्र है दुभ्यायत स्वशब्दात् द्व्यूलोक भू मतलब तो पृथ्वीलोक मतलब तो लोक, लोक, तीन लोक माने जाते हैं एक अंतरिक्ष लोक है तो द्व्यू भू आदि का आयतन आयतन मतलब आश्रय आधार वो परमात्मा है अपने प्रतिज्ञा रख रहे हैं कि ये जो द्व्यूभू आदि का कथन किया गया उसका आश्रय ये आश्रय कौन है आयतन कौन है वो परमात्मा ही है जो इस तरह के जो वचन आएंगे जहां द्व्यूभू आदि का आयतन या आधार कहा जाएगा तो वहां उस आधार से आश्रय से किसको कहा जा रहा है वो परमात्मा को ही कहा जा रहा है क्यों परमात्मा को मान रहे हो तो बोले स्वशब्दार्थ उसके अपने शब्द के वहां पर पढ़े गए होने से स्वशब्द से यहां पर आत्मशब्द को लेते हैं परमात्मा का वाचक जो शब्द है वो वहां पढ़ा गया है इसलिए आयतन वहां पर परमात्मा ही गृहित होगा द्व्युभु आदि का आयतन परमात्मा है ये प्रतिज्ञा है और स्वशब्दाद ये हेतु कारण बताया जा रहा है भाष्य देखिए द्व्युलोक पृथ्वीलोक प्रभृति नाम आयतनम द्व्युलोक का और पृथ्वीलोक आदि का आयतन आदि से सभी चीजें आ गई यद् अध्यात्म ग्रंथे पठ्य थे आध्यात्मिक ग्रंथों में जो ये कहा जाता है तद् ब्रह्म परमात्मा एवं विजेय तो वो आयतन ब्रह्म यानी परमात्मा ही समझना चाहिए और कोई नहीं कुतः किस कारण से तो स्व स्वशब्दात, स्वशब्दात् स्व शब्दात् को खोल दिया इन्होंने निज शब्द स्व की जगह पे निज शब्द बोल दिया वो आत्म शब्द होगा या ऐसा ही कोई दूसरा शब्द ये सूत्रार्थ करने के बाद अब भूमिका बना रहे हैं पूर्व सूत्रे द्व्यूभुआदय पदार्थ तसे परमात्मा नो अंगानी उक्ता सच पिछले वाले सूत्रों में पीछे द्व्युभुवादी पदार्थ कहे गए हैं वो पदार्थ उस परमात्मा के अंग कहे गए हैं और सच अंगी और परमात्मा को वहां पर अंगी के रूप में कहा गया है ये तो अंग कहे गए और परमात्मा को अंगी के रूप में कहा गया है अत्रायम विशेषो यहां ये विशेष बात कही जा रही है कि न केवलम अंगी परमात्मा अंगी मात्र नहीं है इन अंगों का अंगी इतना ही नहीं है किंतु तेजाम द्व्यू भूवादी नाम आयतनम द्व्यूभुवादी का आयतन आयतन शब्द को इन्होंने आगे खोल दिया आधारो अपी अस्थि आधार भी है आश्रय आधार आश्रय आगे आधारश्चय ये भवती तद अपेक्षाया आधे अपेक्षाया स महान आधार और आधे में कौन बड़ा कौन महान तो जो आधार होता है आधारश्चय यशसे भवती आधार जिसका होता है अन्य का होता है जिसका आधार होता है वो वो वस्तु वो आधे कहलाती है जैसे हमारा आधार ये पृथ्वी और पृथ्वी आधार है किसका हमारा तो पृथ्वी है आधार जिसका वो हम कहलाएंगे आधे तो आधारश्चय इससे भवती तदअपेक्षायानी आधे अपेक्षाया स महान भवती स मतलब है आधार महान होता है उसका जो आधार होता है वो महान होता है माता पिता बच्चे का आधार होते हैं तो कौन कौन महान होता है माता पिता महान होते हैं परमात्मा हमारा आधार है तो वो हमारे से महान है क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहा होता है हम उसकी रक्षा में होते हैं इसलिए वो हमारे से बड़ा होता है हमें को आश्रय की आवश्यकता पड़ रही है हम किसी का आधार होंगे तो हम उससे महान होंगे इस दृष्टि से योग्यता की दृष्टि से वो महान होता है उत्तम ही वेद तो वेद में भी कहा गया है यजुर्वेद का मंत्र यत्र विश्वम भवत्य एक निडम जहां पर सारा विश्व जिस परमात्मा में सारा विश्व एक छोटे स्थान में आ जाता है तस्मिन इधम संच विचय जिसमें ये सारा संसार उत्पन्न होता है जहां से और जिसमें लय को प्राप्त होता है, सा ओता है प्रजासु जो कि इन सब प्रजाओं में प्राणियों में गुथा हुआ है ऐसा वो परमात्मा तो परमात्मा को उसका आश्रय कहा गया क्योंकि ये सारा संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है परमात्मा में लीन होता है यानी परमात्मा पर आश्रित है और जितने भी प्रजाएं हैं वो सब भी इसी में सम्मिलित हैं इसी में आश्रित हैं आगे कह रहे हैं ये जो युजुर्वेद करके जो 32 आठ लिखा है उसके बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए आगे आधेयम च तत् की जगह यत मेरे को ज्यादा संगत लग रहा है आधेयम च यथ जो आधेय होता है तस्य खलु महिमा ही केवलम भवती उसकी तो केवल महिमा होती है आधे जो आश्रित होता है आश्रय और आश्रित आधार और आधे तो जो आधे होता है उसकी तो केवल महिमा है होती है महिमा भी वैसे बड़ी चीज है लेकिन यह छोटे अर्थ में कहा जा रहा है और सतु महिमनो ज्यायान अवतिष्ठते यहां पर हमें जोड़ना चाहिए आधारश्च यथ और जो आधार होता है सतु महिमनो ज्यायान अवतिष्ठते वो महिमा से भी बड़ा होता है आधेयम च तस्य तस् तत् जगह तो यत ज्यादा संगत लग रहा है अधेयम च यथ जो आधे होता है उद्देश्य लक्षित कर रहे हैं कि आधेयम यत जो अधेय होता है कस्य खलु महिमा ही केवलम बहुत उसकी तो केवल महिमा महिमा होती है और अब साथ में जोड़ देंगे आधारश्च और जो आधार होता है सतु महिमनो जान अवति वो तो महिमा से भी बड़ा होता है ये जो जिस जो आधे था जो महिमा वाला था उससे भी बड़ा होता है ये आधार पुष्टि कर रहे हैं अपने लिए प्रमाण दे रहे हैं यथा ही वेद प्रतिपादितम जैसा कि वेद में प्रतिपादित किया है इस पंक्ति का हिंदी वाले में क्या अर्थ लिखा है इन्होंने अब इसका जो प्रतिपादन किया गया वो यजुर्वेद के मंत्र से एतावानस्य महिमा अथो तो पुरुषः एतावानस्य महिमा एतावान ये जो सारी के सारे संसार है ये अस्य महिमा इस परमात्मा की महिमा है ये जो सारी है अस्य इस संसार की वह है परमात्मा से संबंधित लेकिन इस संसार की महिमा एतावानस्य महिमा इसकी महिमा हो गई और अतोज्यायांश पुरुष बड़ा वो कर लेना में पुरुष और वो इससे भी बड़ा है जायान है तो महिमा तो है इसकी इस प्रकृति की लेकिन परमात्मा इससे भी बड़ा है तो ये जो संसार है ये तो था आधे आश्रित महिमा तो है इसकी भी लेकिन ये जिस पर आश्रित था परमात्मा पर जो इसका आधार था वो इससे भी बढ़कर के है तो जायाश्च ये इसके बाद में फिर पूर्ण विराम लगा लीजिए हाँ इसमें पिछली पंक्ति का क्या अर्थ लिखा है इन्होंने आधे हिंदी में बोलो तो नहीं ये तो आगे वाला हो गया हाँ हाँ हाँ हाँ घोसले जैसा है माइक लेकर के बोलिए ऐसे नहीं बोलते आश्रित आश्रित अपने आधार की महिमा है वह आधार परमात्मा तो महिमा से बड़ा है सोत प्रोत विभूत प्रजासु ये पंक्ति पहले समाप्त हो जाए जी हाँ उसी के बाद ही, धीरे धीरे बोलना आश्रित अपने आधार की महिमा है आश्रित अपने आधार की महिमा है आधे तस्य खलु महिमा ये फिर ऐसा अर्थ कर रहे हैं आधे जो है मतलब तो आश्रित वह उसकी महिमा है यानी आधे की महिमा आश्रय की आधार की महिमा आधार की महिमा आधार की, है। महिमा, की महिमा है हाँ और वह आधार परमात्मा तो महिमा से बड़ा है वो आधार तो महिमा से distant, तो महिमा भी तो उसी की थी परमात्मा की अगर हम आधार की ही महिमा माने तो अपनी महिमा से बड़ा है कथन वाक्य रचना ठीक नहीं लग रही है और सूत्र में भी जो कहा गया वेद में भी एतावान अस्य महिमा एतावान अस्य महिमा मतलब तो प्रकृति के लिए कहा जा रहा है ये इसकी कितनी बड़ी महिमा है और परमात्मा इससे भी बड़ा है तो जो आधे हैं महिमा तो होती है उसकी भी क्योंकि तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है वो लेकिन परमात्मा जो कि उसका आश्रय है वो इससे भी बढ़कर के है उसका महत्व अधिक होता है आगे इत्थम यद मुंडकोपनिषद वर्णितम इसी प्रकार से मुंडकोपनिषद में भी जो कहा गया पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि ये जो दुभ आयतनम है ये जो आयतन कहा जा रहा है वो कौन है आयतन बड़ा तो होता है लेकिन वो कौन है तो यस्मिन पृथ्वी पृथ्वीचा अंतरिक्षम ओतम मन सह प्राण सर्वई ये द्यऊ पृथ्वी अंतरिक्षम द्युलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोग, तीनों लोगों का कथन आ गया ये ओत है यानी गुथा हुआ है संयुक्त है और मन सह और मन प्राणों के साथ साथ सर्वही सर्वही प्राण ही सह और सब प्राणों यानी सब इंद्रियों के साथ साथ मन भी वहां पर जिसमें संयुक्त है या गुठा हुआ है उस पर आश्रित है तमेव एकम जानथा उसी एक को जानो वो कौन है अभी नहीं बताया जा रहा है तमेव एकम जिसमें ये सब हैं जिस है जिसमें देव पृथ्वी आदि होते हैं जिसमें सब प्राणों के इंद्रियों के साथ में मन भी ओता है संयुक्त है तम एवं एकम जान उसी एक को जानो किसको आत्मानम आत्मा को उसी एक आत्मा को चेतन को जानो अन्य वाचो भी मुंश बाकी बातें छोड़ दो अन्य वाचे मतलब तो वाणी अन्य बात छोड़ो छोड़ो इस बात को लोग में बहुत बोलते ही है जाने दो इस बात को इस बात में क्या रखा है कोई बात नहीं ऐसे तो अन्य वाचो भी मुंशे बाकी सारी बातें छोड़ दो वो बातचीत का मतलब क्या और बोलने वाला ही बात नहीं होती है ये सारी बातें छोड़ो वो बोले इससे मिल रहा है उससे मिल रहा है यहां जा रहा है वहां जा रहा है सारी बातें छोड़ो और अपने अप... है? नहीं नहीं वाद विवाद नहीं वाद विवाद के लिए भी बातचीत आता है लेकिन अपने जो कन्या क्रियाकलाप है ना किसी ने मान लो मान लो कोई पढ़ना चाह रहा है उसने इस पुस्तक को भी लिया उस पुस्तक को भी लिया इस पासबुक को लिया उसको लिया बहुत सारी किताबें ले ली और अब पढ़ने में तैयारी कर रहा है तो बोले ये सारी बातें छोड़ो और मूल पुस्तक को पढ़ो अब वो सारी बातें छोड़ो मतलब क्या सारी पुस्तकें छोड़ो उन पुस्तकों को पढ़ना छोड़ो क्रियाएं उसको बोले सुबह वहां चला जाता है दिन में वहां चला जाता है इधर इससे मिलने चला गया उससे मिलने चला गया बहुत कोई किसी की गतिविधियां ज्यादा हो पढ़ाई तो करने पर छोड़ो सारी बातें ये करो अन्य वाचो भी मुंशता तो केवल बोलना ही छोड़ने का मतलब नहीं है यहां पर मुहावरे की तरह से नहीं बाकी सब चीजें बाकी चीजें जानना छोड़ो बाकी चीजों के लिए क्रियाशील होना छोड़ो इसी एक को पकड़ो अन्य वाचो भी मुंशता क्यों ऐसा तो कहा अमृत से सेतु ये अमृतत्व का सेतु है पुलिया है अमृतत्व की मुक्ति की प्राप्ति की ये पुलिया है कौन सी अन्य चीजों को छोड़ देना इसी नहीं इस आत्मा को जानना तबे वात्मा आत्मा को जानो क्योंकि पुलिया तो यही है सेतु उस स्तर सेतु तरह एक वचन भी आते हैं उस तरह ये सेतु की तरह है परमात्मा सीधा पार लगाने वाला है जो गांव वाले होते हैं जहां पुलनी होता है वहां कितनी दिक्कत होती है नीचे उतरते हैं नदी में फिर कभी पानी आ जाता है तो घूम के आते हैं कहीं बहुत दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में प्रतीक्षा करते हैं और पुल होता है तो सीधे एकदम इधर से उधर फ्लाईओवर वैसे फ्लाई नहीं करते हैं। लेकिन प्रती होती है जैसे कि हम उड़ करके जा रहे हैं फ्लाई होकर के सीधे सीधे पहुंच जाते हैं चलते जमीन पे ही हैं उसी पर ही भूमि पे तो अन्यवाचो भी मुझे अमृतत्व से ऐशा सेतु ये उसका पुल है अत्र वचने दु नाम आयतनम परमात्मा वर्णितो मंतव्यो दुभ आदि इन सब चीजों का आधार परमात्मा ही समझना चाहिए क्यों यदत्र तद आयतनम आत्मशब्द है विशेष्यते क्योंकि वो जो आयतन है वो यहाँ आत्म शब्द से विशेषित किया जा रहा है तो वो परमात्मा ही लिया जा सकता है और कुछ नहीं आगे आत्मा चेतन पुरुष है परम पुरुष है पुरुष विशेष है परमात्मा परमा अभीष्ट है तो आत्मा का मतलब है चेतन पुरुष चेतन पुरुष का मतलब है परम पुरुष पुरुष विशेष परमात्मा ही यहाँ पर अभिष्ट है जीवात्मा नहीं वेदे चापी परमात्मा एवं आधार अभीष्ट है वेदों में भी परमात्मा को ही आधार के रूप में स्वीकार किया गया है उसी को वो सर्वाधार महाप्र मानते हैं उसके लिए प्रमाण दिया हिरण्य गर्भ है समवर तताग्रह इन सब भूतों का एक ही वो स्वामी था सदाधार पृथ्वी और वो इन पृथ्वी द्वलोक आदि का धारण करने वाला है कस्मई देवाया विषा ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हम विभिन्न श्रद्धा भक्ति आदि कार्यों को करें अब इसमें जो शुरुआत का है ना हिरण्यगर्भ समवर्तता समवर्तः अग्रे हिरण्य यहां पर परमात्मा का वाचक दो तरह से अर्थ होता है इसका जो वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं, उनको यहां पर बिग बैंग से पहले जो बिग एक बहुत बड़ा गोला था ना वो दिखाई देता है बैंग तो बाद में होगा विस्फोट तो बाद में होगा जो महाविस्फोट हुआ बिग बैंग तो लेकिन जिस गोले में हुआ वो तो बोले पहले हिरण्य गर्भ था पहले ये जो आजकल परिकल्पना है उसमें कोई दोष भी नहीं कह रहा हूं मैं लेकिन उसकी संगति यहां से लेते हैं कि देखो वेदों में भी लिखा हुआ है पहले एक धकता गोला था बहुत बड़ा वो जैसे जैसे ठंडा होता गया वो साथ में घूमता भी था तो ठंडा होते होते उसके ऊपर का जो भाग था वो छिटक करके इधर आ गया वो पृथ्वी बन गया उसका भी छिटक के चंद्रमा बन गया और ग्रह नक्षत्र आदि उस एक से ही छिटक के बने और उसी तरह की रचना भी पर तत्व भी मिलते हैं पुष्टिया है। संभव है यह पूरी बहुत प्रबल संभावना है ठीक है तो वो जो पहले था वो क्या था एक पहले ऐसा गोला था जो कि सोने जैसा चमक रहा था हिरण्य मतलब सोना हिरण्य है गर्भ में जिसके अंदर जिसके आज भी सूर्य को देखते हैं तो वो सोने का गोला ही तो लगता है जैसे कि सोना हो अग्नि हो वहां पर सोने का रंग अग्नि जैसा ही तो दिखता है सुनहरा रंग अग्नि का भी वैसा ही है तो देखो वेत के अंदर भी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि पहले एक बहुत बड़ा अग्नि का गोला था हिरण्य गर्भ समवर्तता अग्रे सबसे पहले हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ जो कि भूतस जाता है पति का आशित जो कि सब प्राणियों का रक्षक था देखो ये जो सूर्य है ये सब प्राणियों का रक्षक है या नहीं ये भी हिरण्यगर्भ जैसा ही है, उसी का भाग है मुख्य अब उस सबका रक्षा भूतस जाता है वो ही हमारा पति है उसको वो नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चल सकता अहमदाबाद में थे आप थे शक्त जी अहमदाबाद में इसरो हम लोग भ्रमण यात्रा में गए थे आप में से कोई नहीं होगा शायद आप थे तो वहा इसरो है जो सैटेलाइट का से संबंधित है उसकी एक प्रदर्शनी है जिसमें अंतरिक्ष आदि के बारे में भी बताते हैं अच्छी प्रदर्शनी है यंत्र मॉडल नमूने भी रखे हैं चित्र भी हैं कुछ वीडियो भी दिखाते हैं खेल भी है कुछ उसमें तो हम लोग उसमें गए तो वहां हमको समझाने के लिए एक, को, एक व्यक्ति को बुलवाया हुआ था जो परिचित थे उसमें डॉक्टर वर्मा जी थे उनके परिचित थे ये भी साइंटिस्ट थे उनको भी बुला लिया तो वो परिवार से मंत्र पाठ आदि सब उनको याद थे वो कथाएं भी करते थे वैचानिक थे लेकिन कथाएं करते थे वो मंत्रों को भी बोलते थे ये सारे याद थे परंपरागत रूप से ब्राह्मण परिवार के थे तो जैसे ही वो सूर्य और उसका वर्णन करने लगे तो उसी शैली से उन्होंने कहा देखो हिरण्य गर्भ समवर तताग्रह भूत्य जाता ये बात हमारे वेद के अंदर भी लिखी हुई वेदों में विज्ञान महर्षि ने इसका क्या अर्थ किया जो स्व्रकाश स्वरूप जिसने प्रकाश करने हारे सब लोगों को धारण किया ये कौन है ये परमात्मा है मैची ने परमात्मा परक अर्थ किया है अब वैज्ञानिक अर्थ भी हो सकता है ये परमात्मा परक अर्थ है तो उसमें हिरण्यगर्भ का क्या मतलब क्या आता है हिरण्यनी सूर्यादिनी बहुरी समास लेकर के अर्थ किया वहां पर कई जगह आया शब्द तो वेद में हिरण्य शब्द बहुत जगह आया तो उसके है उसके लगभग वही अर्थ किए हैं उन्होंने हिरण्यानि सूर्यादि तेजांसी ज्योतिशी गर्भ य सूर्य आदि जो चमकदार पदार्थ जिसके गर्भ में है जिसके अंदर है वो है हिरण्य गर्भ अथवा दूसरा हिरण्यानाम सूर्यादीनाम तेजस्विनाम गर्भ गर्भ मतलब उत्पत्ति स्थानम इन सूर्य आदि की जो की उत्पत्ति का जो स्थान है जहां पर ये उत्पन्न होते हैं वह वह कौन वो भी परमेश्वरी है तो दो तरह से महर्षि ने अर्थ किया जिसके गर्भ में जिसके उदर में सूर्य आदि सब चमकीले पदार्थ हैं वह परमात्मा और स्तुति प्रार्थना के मंत्र में भी परमात्मा पर उसी तरह से अर्थ किया है अथवा सूर्य आदि इन बड़े बड़े लोकों का जो उत्पत्ति स्थान है जिसमें इन सबकी उत्पत्ति होती है वह ये जिसमें है या जिससे इनकी उत्पत्ति होती है वो हिरण्य वो समवर्तता अग्रे वो सूर्य पर लेते हैं कि तो सबसे पहले वो उत्पन्न हुआ इस सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ एक हिरण्य गर्भ एक अग्नि का गोला उत्पन्न हुआ फिर तो उससे लोक लोकांतर बने गैलेक्सियां बनी वो विस्फोट होने से वो सारी कहानी जैसी कहते हैं तो समवर्तता का मतलब वो लेते हैं उत्पन्न हुआ या महसी का क्या अर्थ है ये जो हिरण्य गर्भ परमात्मा है हिरण्य गर्भ समतता अग्रे सबसे पहले वही था बाकी चीजें तो लुप्त थी भूत से जाता पतिरे का आसित और जो उत्पन्न हुए पदार्थों का भी पति स्वामी एक था और सद आधार पृथ्वी में ध्यान तेम कसम देवाया देवा। अब हम विज्ञान के जोश में इतना तो कर दें कि सबसे पहले वो हिरण्य उत्पन्न हुआ था चलो उस इतने अंश का मंत्र के प्रारंभ अंश का हम वैज्ञानिक अर्थ कर दें अपने को वैज्ञानिक भी सिद्ध कर दें पूरे वाक्य का फिर पूरे मंत्र का आगे कहां से, से? कस्मई देवाया हविशा में उसके लिए हम हवी दे क्या हवी दे ठीक है उस सूर्य के लिए हमें अर्क देना होगा परमात्मा सूर्य को क्या हवि देंगे हम सूर्य को अर्क देंगे वो जल छोड़ते हैं ना हैं अर्घ्य अर्घ्य हम हाँ। अर्घ्य देते हैं उसको कुछ ना कुछ देते हैं तो वो उस ढंग से अर्थ करना पड़ेगा लेकिन पूरे मंत्र का एक अर्थ है कसमई देवाय हविशा सदाधार पृथ्वी में अब ये सूर्य है मान लो वो, वो हिरण्य था भी तो वो वो तो अभी इन सब लोगों को धारण नहीं कर रहा है पृथ्वी के लिए कह सकते हैं कि धारण कर रहा है लेकिन पृथ्वी के लिए कौन धारण कर रहा है सूर्य धारण कर रहा है हिरण्यगर्भ की जो कर, परिकल्पना की थी जब तक कि सारे लोग नहीं बने थे एक बहुत बड़ा महागोला था अग्नि से धधकता हुआ लाल पिंड था वो तो अब है ही नहीं वो पहले था वहां तक ठीक हो गया हिरण्य गर्भ था अग्रे सबसे पहले वो बना लेकिन वह भूतस से जाता पतिरेगा घट नहीं सकता अब वो सूर्य पे घटाने लगते हैं सूर्य वो महागोला थोड़ा ना था हिरण्यगर्भ। ये अलग है वो अलग है वो तो उस महागोले मा, से ही बन निकला हुआ है ये एक छोटा सा टुकड़ा सूर्य भी और सदाधार पृथ्वी वो अभी द्व्यू लोग पृथ्वी लोग को भी धारण कर रहे हैं भाई वो महागोला तो है ही नहीं अभी समवर्तता जो हुआ था अब तो उसके खंड खंड है वो अब है ही नहीं तो वो क्या इनको धारण कर रहा है तो केवल हम कुछ शब्दों को टुकड़ों को लेकर के और ये बताने के लिए कि हम भी वैज्ञानिक है हमारी हीन भावना रहती है हम ये बताना चाहते हैं हम पीछे नहीं थे नहीं थे पीछे वो ठीक है लेकिन उसको उचित ढंग से तो बताएं लेकिन हम अपनी उसको दिखाने के लिए अभी बिजियां वो इतने आगे बढ़ गए और हम उन्हीं का ईमान है हम भी कह सकें नहीं ये चीज तो हमारे पास पहले से भी थी उस भावना से ग्रसित हो गया हमें चश्मा ऐसा लग गया हमें सब चीजें ऐसी ही दिखाई देंगी लेकिन यदि हमारा वो अर्थ पूरे मंत्र से और आगे पीछे से संगत लग रहा है तब तो फिर भी स्वीकार किया जा सकता है टुकड़ टुकड़े टुकड़े ले लेकर के जो करते हैं वो अर्थ नहीं होता है आगे देखिए तो ये कसमई देवाए हविशा विविध देवा में तो सूत्र कहा हुआ कि दूपवादी का आयतन वह परमात्मा है स्वशब्द आत्मा शब्द के पढ़े जाने से एक बात हुई अब इसकी पुष्टि में दूसरी बात कहते हैं अपरो हे दूसरा हेतु दे रहे हैं ये दूसरा सूत्र है मुक्तोपृप्य व्यपदेशात मुक्त मुक्त यानी जो जीवन मुक्त हैं, है ये मुक्त हुए होते हैं उनके उपश्रिप्य यानी प्राप्तव्य के रूप में इसी का उपदेश किया गया होने से वही सबका आयतन है मुक्तों के उपसृप्य होने से भाष्य देखिए मुक्ता नाम उपसृप्य उपसृप्य को आगे खोला उपगम्य हाँ। निकट जाने योग्य उपगम्य को आगे खोल दिया आश्रयनीय हाँ। आश्रय के योग्य दूसरा तात्पर्य पर प्राप्त प्राप्त होने योग्य इसको समाज की दृष्टि से कर दिया, दिया। मुक्तोपसृप्य मुक्तों का जो उपसृप्य है वो मुक्तों मुक्तोपृप्य है तस्य व्यपदेश है उसका जो कथन है कथन व्यपदेश है व्यपदेश को आगे खोल दिया प्रतिपादन प्रतिपादन तवाग्य तो शब्द बन गया मुक्तोपृप्य विपदेशो अर्थात मुक्ता नीय सह प्रति अत्रिषदि मुक्तों का आश्रयणीय आश्रय के योग्य मुक्त भी जिसका आश्रय लेते हैं वो कौन है वही परमात्मा है जो उपनिषद में कहा गया है आगे ही वचन दिया इन्होंने तथा विद्वान नाम रूप विमुक्त परात्म पुरुषम उपैती दिव्य विद्वान जानकार व्यक्ति नाम रूपा विमुक्त संसार के नाम और रूपों को छोड़ करके नाम मतलब जो जो भी नाम है और रूप जिसके अपने अपने रूप हैं यानी न तो उसके मन में नाम की वृत्ति आ रही है न रूप की वृत्ति आ रही है कि ये व्यक्ति और इसका ये रूप ये वस्तु ये इसका रूप कुछ नहीं इन नाम और रूप से पृथक मुक्त हुआ हुआ वो परात पुरुषम उपायती परो से परे पुरुष को परमात्मा को प्राप्त कर लेता है कैसा दिव्य पुरुष को अतुलनीय पुरुष को प्राप्त कर लेता है तो ये मुक्तों का उपसृप्य मुक्तों के द्वारा प्राप्त हुए कौन ये परात पर पुरुष है इसी प्रसंग में आगे कहा गया है इससे पता लगता है कि यहां जो आश्रय कहा गया आयतन कहा गया वो भी परमात्मा ही था आगे ये तदव वचन बृदारण्यकोपनिषद उपनिषद वचने न सह संतुल्यम इसी वचन को बृदारण्य उपनिषद के एक आगे जो वचन दे रहे हैं उससे भी तोलना चाहिए उससे तुलना की जा सकती है क्या है यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा ये अस्य हृदय स्थित काम ये अस्य हृदय स्थित हृदय श्रिता यदा सर्वे अस्य मतलब इस योगी के या इस मनुष्य के यदा सर्वे प्रमुच्यंते जब इसके सारे छूट जाते हैं कौन कामा ये अस्य हृदय स्थित हृदय श्रिता हृदय में स्थित अंदर जो कामनाए अंदर जो बैठी हुई कामनाएं वो जब छूट जाती है एक तो कामनाएं बाहर से प्रकट होती है हमारी और बाहर से भी हम उसको रोक देते हैं विभिन्न स्थितियों में तो लेकिन अंदर से कामना समाप्त हो गई जब सारी कामनाएं समाप्त हो गई सांसारिक अथ मरते अमृतो भगवती इस समय वो मरते हैं, ये मरने वाला मनुष्य अमृत हो जाता है अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है कहा यत्र ब्रह्म ब्रह्मुते जिस स्थिति में जाके वो उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो ये जो मुक्त है उनके लिए प्राप्तव्य परमात्मा यहां कथन किया गया है वेतारण्य में भी मुंडक में भी और भी बहुत सारी जगहों पे तो तस्माद अत्र द्व्यू भू प्रभति नाम आयतन परमात्मा एवं विज्ञे यह इसलिए द्व्यूभू आदि का आयतन यह परमात्मा ही समझना चाहिए ये जो सारा वर्णन है इसमें इनका तात्पर्य क्या है कि जहां आयतन से संबंधित वाक्य आए थे उससे थोड़ा आगे मुक्तों के आश्रय के रूप में मुक्तों के द्वारा प्राप्त हुए परमात्मा कहा गया है और प्रसंग से पता लग रहा है कि ये वही है जो वहां वर्णन आयतन किया गया था वही यहां प्राप्त हुए है तो यहां चूंकि प्राप्त हुए परमात्मा है ये निश्चय हो रहा है इससे पता लग जाता है कि वहां आयतन भी परमात्मा ही था ऐसी संगति लगा के आगे पीछे का देख के परमात्मा को सिद्ध कर रहे हैं कि दुभु आदि का आयतन परमात्मा है ये शब्द प्रमाण की दृष्टि से चर्चा चल रही है या अन्य हेतु भी सीधे सीधे दे सकते हैं शक्ति सामर्थ्य होने से और किसी के संभावना होने से इत्यादि भी बोल सकते हैं लेकिन ये अभी चूंकि उन वाक्यों की विवेचना कर रहे हैं उपनिषद के वचनों की तो इसलिए उन्हीं में से आपस में देख देख करके कि इन्हीं से ही कैसे ठीक ठीक अर्थ निकल के आए वक्ता क्या कह रहा है हम अपनी तरफ से किसी बात को पुष्ट करें वो एक स्वतंत्र ढंग से पुष्ट कर सकते हैं लेकिन यहां क्या कहना चाहते हैं ये जो उपनिषदकार ने कथन किया था वहां आयतन का मतलब परमात्मा ही है अब उत्तर देने के लिए हम अपनी तरफ से तर्क नहीं देंगे ज्यादा वहां जो लिखा हुआ है आगे पीछे शब्द कौन से उसके आधार पर सिद्ध करेंगे देखने वक्ता यहां पर आयतन का मतलब परमात्मा ही लेना चाहता था तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रणव ओम, सभी को सादर विवाद ओम। ओप